मैरी सिकोल अश्वेत नर्स लगभग 200 साल पहले मैरी नाम की एक छोटी लड़की वेस्ट इंडीज के जमैका में रहती थी उसकी माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी एक घरेलू प्रकार का होटल था जहाँ लोग लंबे समय तक रह सकते थे अक्सर मैरी काम में अपनी माँ की मदद करती थी मैरी और उसकी माँ जमैका के सबसे बड़े शहर किंगस्टन में रहती थी उस समय जमैका पर अंग्रेजों का शासन था भले ही ब्रिटेन वहां से हजारों मील दूर था द्वीप पर अधिकांश अश्वेत लोग गुलाम थे यहां तक कि स्वतंत्र स्वतंत्र अश्वेत लोगों ने जैसे मैरी और उनकी मां को भी कुछ विशेष काम करने की अनुमति नहीं थी जैसे वे वकील या डॉक्टर नहीं बन सकती थी कप्तान स्मिथ बीमार है मैरी क्या तुम उन्हें यह दोगी नियमों के बावजूद मैरी की मां एक डॉक्टर थी उन्होंने कई आधिकारिक परीक्षा नहीं कोई आधिकारिक परीक्षा नहीं दी थी लेकिन उन्होंने जमैका के पुराने डॉक्टरों से कई कौशल सीखे थे वे खुद अपनी दवाइयां भी बनाती थी जल्दी मैरी ने फैसला किया कि वो भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी उसने अपनी माँ को करीबी से देखा और उनसे जो संभव था वो सीखा उसने अपनी गुड़िया पर डॉक्टरी का अभ्यास किया ठीक तुम जल्दी बेहतर महसूस करोगी मैरी एक महत्वाकांक्षी थी यात्रा करना मैरी की एक, एक और महत्वाकांक्षा थी यात्रा करना अक्सर वो नक्शों को देखती थी और उन सभी जगहों पर जाने का सपना देखती थी जहाँ वो जाना चाहती थी मेरे पिता एक स्कॉटिश सैनिक थे किशोरावस्था में मैरी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ ब्रिटेन आ गई वो लंदन से प्यार करती थी भले ही गलियों में बच्चे उसके रंग का मजाक उड़ाते थे देखो वो छिमनी से बाहर निकली है बाद में मैरी ने बहस हैथी और क्यूबा सभी कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया 1836 में जब वो 31 वर्ष की थी तब मैरी ने शादी की उसके पति का नाम एडविन शिकोल था एडविन की सेहत ठीक नहीं रहती थी और जब वो बीमार पड़ता तो मैरी उसकी देखभाल करती थी एडविन प्रसिद्ध एडमिरल नेल्सन का गॉडशन है जल्दी एडविन की मृत्यु हो गई और मैरी की माँ की भी मृत्यु हो गई मैरी ने बोर्डिंग हाउस संभाला जब उसका घर जला तब भी उसने बड़ी बहादुरी दिखाई मैरी अब तुम क्या करोगी मैं नया घर बनाऊंगी अब तक मैरी एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी लेकिन वो हमेशा और अधिक सीखने को इच्छुक थी जब भी सेना या नौसेना का कोई सर्जन उसके घर पर रुकता था तो वो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछती थी उस गोली को निकालने का क्या तरीका होगा वो भी फिर से यात्रा करने के लिए तरसती थी उसका भाई पनामा में रहता था मैरी ने पनामा जाने का फैसला किया वो देखना चाहती थी कि वहाँ कैसा माहौल था बोर्डिंग हाउस की अच्छी देखभाल करना अकेली महिला ये भगवान उस समय पनामा एक खतरनाक जगह थी वहां से तमाम यात्री गुजरते थे मैरी के भाई ने यात्रियों के लिए एक मैरी का भाई यात्रियों के लिए एक होटल चलाता था जो वास्तव में सिर्फ एक डाइनिंग हॉल था तब मैरी पहुंची तो वहाँ कोई अतिरिक्त बिस्तर तक नहीं था पहली रात वो अपनी नौकरानी के साथ टेबल के नीचे सोई उसका भाई और उसका नौकर ऊपर सोए अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ सो जाओ मैरी पास में यहाँ नहीं आती मैंने जमैका में पहले हैजे का इलाज किया है जल्दी ही मैं वहाँ मैरी के कौशल की जरूरत पड़ी शहर में कोई डॉक्टर नहीं था जब हैजा नामक एक खतरनाक बीमारी फैली तो मैरी ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उस मर्ज के बारे में जानती थी जल्दी हर कोई उसे मदद और दवाइयाँ मांग रहा था बीमारी तेजी से फैली मैरी ने दिन रात काम किया वो खुद बीमार पड़ गई लेकिन सौभाग्य से वो जल्द ही ठीक हो गई जल्द ठीक हो जाओ मिसेस सिकोल हमें आपकी ज़रूरत है जब शहर हैजे से मुक्त हो गया तो मैरी ने अपना खुद का डाइनिंग हॉल खोलकर अपनी जीविका कमाने का फैसला किया उसे किराए पर केवल एक गिरी हुई झोपड़ी ही मिली उसने उसे, उस उसे चमकीले ढंग से सजाया और एक बार में 50 लोगों के लिए भोजन पकाया उसने इस, इसे ब्रिटिश होटल का नाम दिया ब्रिटिश होटल अच्छा चला लेकिन मैरी ने पनामा छोड़ने और जमा लौटने का फैसला किया मैं यहाँ और नहीं रह सकती यहाँ बहुत हिंसा है तुम्हारी याद आएगी बहन वापस जमैका में पीले बुखार का प्रकोप, प्रकोप था जल्द ही मैरी का बोर्डिंग हाउस रोगियों से भर गया मैरी के पास मैरी को पास के एक अन्य शिविर में नर्सिंग करने के लिए भी कहा गया यह मेरी पहली आधिकारिक नौकरी होगी जब बुखार का प्रकोप खत्म हुआ तो मैरी ने फिर से यात्रा शुरू कर दी कई महीनों तक वो दक्षिण अमेरिका में एक एस्क्रेप बेनौस नामक स्थान पर रही जहाँ एक सोने की खदान थी माफ कर रही यह सोना नहीं है ओह मुझे लगा कि मैं अमीर बनने जा रही हूँ फिर अठारह सौ में जब वह उनतालीस वर्ष की थी मैरी ने फिर से लंदन का दौरा किया उस वर्ष ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के साथ मिलकर रूस रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा था काले सागर के किनारे क्रीमिया नामक क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी वहाँ के सेना शिविरों में हैजे जैसी बीमारियाँ एक भयानक समस्या थी युद्ध से अधिक सैनिक युद्ध से अधिक सैनिक रोगों से मर रहे थे युद्ध समाचार नवीनतम बहुत से सैनिक जिन्हें मैं जानती थी युद्ध में शामिल हुए हैं मुझे वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटेंगल गंदगी और बुरी तरह से व्यवस्थित अस्पतालों को सुधारने के लिए पहले से ही क्रीमिया जा चुकी थी लेकिन वहां कई अन्य नर्सों की जरूरत थी मेरी ने वहां स्वयं सेवा करने का फैसला लिया हर दिन मैरी ने अपने इंटरव्यू का इंतजार किया लेकिन उसे किसी ने नहीं बुलाया अंत में उसे बताया गया कि उसकी जरूरत ही नहीं थी मेरी ने सोचा कि शायद इसलिए हुआ क्योंकि वो काली थी हमारे पास में सभी नर्सें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है मैंने तो ऐसा नहीं सुना शायद क्रीमिया फंड मेरी मदद करे मैरी ने क्रिमिया जाने के लिए खुद पैसे जुटाने की कोशिश की पर किसी ने उसकी मदद नहीं की फिर भी मैरी ने हार नहीं मानी उसके पास केवल नाव यात्रा के लिए पर्याप्त धन था लेकिन उसने वहां जाने का फैसला किया उससे उम्मीद थी कि जब वो वहां पहुंचेगी तो उसे अपना जीवन यापन करने का कोई रास्ता मिल जाएगा सैनिकों को मेरी जरूरत है मुझे उसकी उससे खुशी मिलेगी वो एक लंबी यात्रा थी अंत में मैरी बाला नामक स्थान पर पहुंची एक दोस्त थॉमस जे के साथ मिलकर उसने सैनिकों के लिए एक दुकान और डाइनिंग हॉल खोलने का फैसला किया मुझे यहाँ अपनी जीविका अर्जित करनी होगी मैं मिसेज सिकोल को जमैका से जानता हूँ पहले तो मैरी के रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली मैरी को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली वो सेना के जहाज पर सोती थी और तट पर घायलों की देखभाल में मदद करती थी एक घूट है, वो लकड़ी छड़ी हुई है लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं मैरी और थॉमस को अपनी दुकान बनाने की जरूरत थी लेकिन वहां निर्माण सामान मिलना मुश्किल था यहां तक कि उन्होंने बंदरगाह पर पड़े कूड़ा करकट का भी इस्तेमाल किया आखिर दुकान बनकर तैयार हुई उनकी दुकान जल्दी सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई सैनिकों को बहुत कम खाना मिलता था कुछ अन्य दुकानें थी लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थी मैरी का खाना सस्ता और था डे आज आपने हमारे लिए क्या बनाया है भोजन के साथ साथ मैरी की दुकान में जूते टोपी मोजे और काठी जैसी चीजें भी मिलती थी वहां चोरी एक बड़ी समस्या थी एक बार मैरी ने पाया कि उसकी चालीस बकरियां और सात बेड़े गायब हो गई थी आप यहाँ लंगर से लेकर सुई तक सब कुछ खरीद सकते हैं बाला में जीवन खतरनाक था मेरी की धोबिन पास में ही रहती थी एक रात धोबिन और उसके परिवार की हत्या कर दी गई मैरी अक्सर डर जाती थी इसलिए थॉमस ने उसे एक बंदूक दी लेकिन मुझे इससे उपयोग करना नहीं आता है हालांकि दुकान बहुत व्यस्त थी मैरी का मानना था कि उसका मुख्य काम बीमारों की मदद करना था उसने घायल और मरने वाले सैनिकों को युद्ध के मैदान में खोजा तब भी जब बंदूकों की फायरिंग चल रही होती थी लेट जाओ मदर लेट जाओ उससे जितना बन सका उसने हर एक सैनिक की मदद की चाहे वो किसी भी सेना का हो इस काम के लिए मैरी को कोई पैसा नहीं मिला हर सुबह मैरी की झोपड़ी में सैनिकों की भीड़ उमड़ती थी जो उससे दवा मांगने आते थे मैरी घायल सैनिकों से उनकी झोपड़ियों में मिलने जाती थी वो उनके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर जाती थी अक्सर मैरी को पैसे नहीं मिलते थे मैरी इतना काम करती थी कि उसे अक्सर खाने या सोने तक का समय नहीं मिलता था मैं कुछ शोरबा और एक केक लाई बहुत शुक्रिया अला अवसरों से लेकर आम सैनिकों तक सभी मदर शिकोल के दीवानी हो गए थे हम आपके बिना क्या करेंगे मदरसिकल अठारह सौ में युद्ध समाप्त हो गया मैरी खुश थी लेकिन वो चिंतित भी थी उसने और थामस ने अपनी दुकान के लिए बहुत सी चीजें खरीदी थी जिनकी अब किसी को जरूरत नहीं है उन्हें उन चीजों को बहुत कम दाम पर बेचना पड़ा कुछ चीजें तो बिल्कुल भी नहीं बेच सके मैरी ब्रिटन के लिए रवाना हुई उसके पास लौटने के लिए वहां कोई ठिकाना नहीं था और नहीं पैसे थे अब हम इस सब सामान का क्या करेंगे मेरा जीवन काफी दिलचस्प रहा है आखिर लंदन में मैरी ने रहने के लिए एक जगह खोजी और उन्होंने अपने जीवन के बारे में किताब लिखना शुरू की उसका नाम था वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ मिसेस सिकोल और वो अठारह सौ में प्रकाशित हुई किताब फॉरन हिट हुई और एक बेस्ट सेलर बनी अब तक मैरी ने क्रीमिया में जिन सैनिकों की मदद की थी उनमें से कई को पता चला कि मैरी के पास पैसों की बहुत कमी थी वे मैरी के दया के बदले में अब उनकी मदद करना चाहते थे जुलाई अठारह में मेरी के लिए धन जुटाने के लिए लंदन के एक संगीत हॉल में एक समारोह आयोजित किया गया था चार प्रदर्शन हुए हरेक के टिकट पूरी तरह बिक गए जब मैरी वहां पहुंची तो भीड़ ने उनकी जय जय कार की लेकिन जिस कंपनी ने त्यौहार का आयोजन किया था वो दिवालिया हो गई और अंत में मैरी को बहुत कम पैसा ही मिला सो में लगभग लोग हैं क्या खूब क्रिमियन युद्ध ने मैरी के स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया था लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा उनके दोस्त अभी भी उनकी मदद के लिए पैसे जुटाने के लिए दृढ़ थे श्रीमती सिकोल के लिए फंड रानी हमें अपना समर्थन दे रही है अंत में मैरी के पास दो घर रखने के लिए पर्याप्त धन हुआ एक लंदन और दूसरा जमैका में उन्होंने अपना शेष जीवन इन्हीं दो स्थानों में बिताया उनसे हमेशा बहुत सारे आगंतुक मिलने आते थे उनमें अक्सर वे सैनिक होते थे जिनकी जान मैरी ने बचाई थी मदर सिकोल क्या आपको हमारी याद है हाँ एकदम आगे के तथ्य जमैका जमैका कैरेबियन में एक द्वीप है चौदह तक यूरोप के लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में बारे में तक पता नहीं था फिर क्रिस्टोफर कोलम्बस ने उसे खोज निकाला उसके बाद स्पेन ने जमैका पर अधिकार जमाया सोलह में जमैका को ब्रिटेन ने जीत लिया जमैका व्यापारियों दास व्यापारियों और समुद्री लिटोरों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया अठारह में वहां गुलामी को समाप्त कर दिया गया लेकिन ब्रिटेन ने उन्नीस तक जमैका पर शासन किया दास व्यवसाय गुलाम होने का मतलब था कि आपका कोई और कोई और मालिक था आपने अपने आपके अपने कोई अधिकार नहीं थे आपको अपना कोई भी सामान खरीदने की अनुमति नहीं थी और आपको अपना पूरा जीवन अपने स्वामी की सेवा में बिताना पड़ता था कई वर्षों तक ब्रिटिश व्यापारियों ने गुलामों को बेचकर बहुत पैसा कमाया उन्होंने पश्चिम अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती पकड़ा और उन्हें करेबियन भेजकर उन्हें बेच दिया प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटेंगल फ्लोरेंस नाइटेंगल और मैरी सिकोल दोनों ने क्रिमियन युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण काम किया और कई सैनिकों की जान बचाई लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी फ्लोरेंस ब्रिटेन में मैरी की तुलना में कहीं अधिक प्रसिद्ध थी शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लोरेंस गोरी थी और एक अमीर अंग्रेज अंग्रेजी परिवार से आती थी फ्लोरेंस लाइटेंगल का नाम आज बहुत से लोग जानते हैं लेकिन मैरी सिकोल का नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा मैरी सिकोल के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1805 में मैरी जेन ग्रांट का जन्म जमैका की राजधानी किंग्सटन में हुआ था उनकी मां एक स्वतंत्र अश्वेत महिला थी और उनके पिता एक स्कॉटिश सेना अधिकारी थे अठारह मैरी ने एडविन होरेशियो सिकोल से शादी की एडविन का जल्द ही देहांत हो गया अठारह सौ में हैजे का प्रकोप आया मैरी ने बीमारियों के इलाज के बारे में बहुत कुछ सीखा अठारह सौ मैरी पनामा से जमैका लौटी वहां पीत ज्वर का प्रकोप था अठारह ब्रिटिश ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की इसे क्रिमियन युद्ध के रूप में जाना गया अठारह सौ चौवन फ्लोरेंस नाइटिंग नर्सों के एक दल को क्रिमिया ले गई मैरी की स्वयंसेवक के रूप में काम करने की पेशकश को ठुकरा दिया गया अठारह मैरी क्रिमिया के लिए रवाना हुई वहां उन्होंने बालाकलावा के अस्पताल में मदद की और एक दुकान और भोजन हॉल खोला अठारह सौ छप्पन युद्ध समाप्त हुआ मैरी इंग्लैंड लौट कर गई अठारह मैरी के लिए धर्म जुटाने के लिए लंदन में एक भव्य सैन्य महोत्सव आयोजित किया गया अठारह मैरी की पुस्तक वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ मिसेस सिकोल प्रकाशित हुई पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई अठारह मैरी सिकोल का निधन हुआ उन्हें लंदन में दफनाया गया